कौन स्वभाव परमार्थतः पर वह जीव का अपना जो, जो अनुत्पन्न स्वरूप है वह तो प्रकट हो जाता है क्योंकि यह उत्पन्न वास्तव में हुआ ही नहीं है इसे प्रमाण दे रहे को तीन नौ अट्ठाईस नीचे है छह नंबर टिप्पण जाते वा जायते कौन वेनम जन पुनः न आनंदम ब्रम रात यदि उत्पन्न होता नहीं लेकिन जात के समान दिखाई देता है कि कौन जो उत्पन्न कर सकता है कौन वेनम जन पुनः और अर्थात कोई कर सकता उसका कोई कारण ही नहीं है ऐसा वाहन है आनंद रूप है ब्रम है रातुपरायण उसको जानने वाला जो ईश्वर प्रतिष्ठित है वह पर रक्षक है इत्या शब्दों से उस ब्रह्म के बारे में कथन हुआ है जो उसी प्रकार नहीं रज्जवा आरोपित सर्पम पुनर्वेग तो नष्ट कश्चित बात कहते हैं कि उनकी रज्जु में अविद्या से अद्ध्य सर्प को आपने विवेक से नष्ट कर लिया है तो क्या आप दोबारा चाहेंगे उसी रस्सी में उसी जगह पर दोबारा आप सांस देखें आपकी इच्छा कभी नहीं होगी दोबारा भ्रांति हो, दो हो एक बार भ्रांति हो गई है ना क्या नहीं है कि बार, -बार भ्रांति होती ही रहे ऐसी इच्छा किसी की नहीं हो सकती से अध्यारोपित सर्विवेकता नष्ट जो हो गया उसको पुनः कश्चित नहीं जनहित पुनः कोई भी व्यक्ति उत्पन्न करना नहीं चाहता उसी प्रकार यहां पर भी तथा तो न कश्चित एनम जने उसी प्रकार कोई भी इसको उत्पन्न नहीं करेगा कोनु ये कोनु इति क्षेपे आने से अविद्या केवल अविद्या और नष्ट हो गया, गया। अदय जनित्री कारण न किंचित अस्थित अभिप्राय उसके अलावा कोई जनता कारण इसका है ही नहीं और जो इसलिए प्रातिभाषिक जो भाषित हो रहा था इसके कारण लिया वो हो गई तो न होने से यह दो बार उत्पन्न नहीं होता कठाव प्रस एक दो अठारह कहते या किसी कारण या किसी रूप में यह आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ अयम आत्मा कुचित न बबूआ किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है न बबूआ कशित और किसी रूप से भी उत्पन्न नहीं हुआ है इस तरह से कठा मंत्र इसमें समर्थक मंत्र है ये अविद्या के बिना स्वतः जन के अभाव को यह मंत्र सूचित कर रहे हैं इसे उद्भुत जीव भाव जो था वो अविद्या के वजह से था और निवृत्त होने से वाप दोबारा होगा नहीं तो शायद जिस प्रकार से सर्प अविद्या से अविद्या नष्ट दोबारा बनना नहीं होता इतेनी और भी, द्वैत वस्तु नहीं हो सकता। इतो भी द्वैत इस कारण से भी द्वैत वस्तु नहीं है इसके लिए आप बता रहे और भी छोड़ दिया प्रमाण की द्वैत का निषेध कर दिया सहेश र्व्य भाव हेतुनाज प्रकाशते वह जो आत्मा का निर्देश कैसे किया व्याख्यान कैसे किया नेति नेति यह नहीं है यह नहीं है इत्यावाक्य से आत्मा का अग्राह्य के कारण से व्याख्यात निमृति यत यहां तुमने अपवादी अपवाद कर दिया निषे कर दिया सर्व विशेष का प्रतिषेध हो गया नीति नीति से क्या क्या वास्तव में मूर्ता मूर्त ब्राह्मण का है ब्रा आपके दो तीन में तीन नौ में चार दो चार चार चार पांच ऐसे कुल मिलाकर के पांच बार आया हुआ है या नीति नीति में पांच बार आया है दो तीन छह में एक बार पहले फिर तीन नौ छब्बीस चार दो चार चार चार बाईस और चार पांच पंद्रह विभिन्न प्रकार से विचार करते हुए तो अलग अलग समय पर यह स्पष्ट ही कह दिया नीति नीति के द्वारा निषेध किया गया तब तो कोई कह सकता है उसका आत्माग्रह नहीं है ग्रणी नहीं होगा आत्मा का अग्राह्य कारण पूर्वक सभी भाव पदार्थ का प्रचित किया निन्नुते साथ कर देना। अग्राह्य भाव रूपी अग्राह्य रूपी हेतु के माध्यम से सर्वम सभी भाव पदार्थों का इस प्रकार से निन्नुते प्रचित किया गया है ऐसे ही श्रुति का व्याख्यान साक्षात नहीं है अर्थापत्ति से अतः ऐसे निषेध हेतु के द्वारा कैसे प्रकाशित हो गया देवादि ने व्याख्यात मूर्ता मूर्ता सर्वे त्याज्यम अग्राह्यम नित्य नीति आनंद स्पष्ट बता रहे देवावे त्याय से आरंभ करके मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में यह श्रुति के द्वारा व्याख्यान किया गया पूरा संसार को दो भाग बांट दिया मूर्त और अमूर्त मूर्त कौन है पृथ्वी जल तेज और अमूर्त है वायु और आकाश सर्वमेव त्याज्य में सब कुछ वास्तव में त्याज्यगा विप से आए तो निषेधी थी क्योंकि नीति नीति ऐसे दो बार एक ही बार कहता नहीं दो बार के माध्यम से त्यागना त्यागना चाहिए। सुक्ष्मो, सब त्याग चाहिए। स्थूल और आकाश। सर्व संपूर्ण का ही चाहिए। इसके लिए नहीं उपक्रम प्रतिपा कुटस्थ आवश्यक इसीलिए वह इस तरह सहे उपक्रम करके वहां प्रतिपादन किया गया जम तत्व है वह कुटस्थ है वह किसी भी है कि आत्मा एक में में द्वितीय तो ने तात् समझा पूर्व युक्ति दे दिया उसको पुत्रार्थ समझा दिया रूपये उपन्यास अंतरम तन निषेध मंत्रे न निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्त अयोगा अमूर्त रूप द्वय के उपन्यास के न उसके निषेध के बिना निर्विशेष जो है शुद्ध ब्रह्म उसका प्रतिपादन करना संभव नहीं था से उसकी प्रतिपत्ति के लिए तत्प्रतिपत्याच पुरुषार्थ पर समाप्त संभव और उस एक में प्रतिपत्ति के द्वारा ही पुरुषार्थ परिपूर्णता को प्राप्त होना संभव है इसलिए आदेश निर्विशेष इसलिए अथात आदेश नीति नीति से पहले क्या शब्द आया अथात आदेश अथ इसलिए अथ इसके अंतर अब यह आदेश दिया जाता है किस प्रकार से उस ब्रह्म का प्रतिपत्ति करना है तो आदेश क्या था नीति नीति इस आदेश के माध्य से निर्विशेष आत्म तत्व से उपदेशकता प्रस्तुत निर्विशेष आत्मतत्व उपदेश ही प्रस्तुत किया गया था इस प्रकार से नेती नेती। इस के जी मूर्ता मूर्ता जी जी आरोपित था उसका निषेध भी दिखाया गया है आत्मा जिज्ञासित इस माध्यम से ही आत्मा जिज्ञासित जो था वह अविशिष्टो निर्दिष्टा अविशेष रूप से निर्देश किया गया इसे समझो मूर्त एवं मूर्तामूर्ताधिकारी प्रतिपत्ति इस प्रकार से मूर्तामूर्त ब्राह्मण में प्रतिपादन किया गया किमिति प्रश्न उठेगा फिर जगह जगह पर केवल तो दो तीन छ में हो गया फिर बाकी तीन नौ में फिर चार दो में चार चार में चार पांच में अनेक ब्राह्मणों में बारम्बार क्यों कहा है पूर्व पक्ष का प्रदेशांतर भी पुनः पुनः एवं प्रतिपादित कदम किम क्या प्रयोजन है अन्य भी जगह जगह पर आपने साखल ब्राह्मण आदि में भी क्यों प्रतिपादन किया है तब तो उसके जवाब में कहते हैं कि भई भाई पुनरोक्त दोष आ जाएगी इत्यादि व्याख्यात तो है नहीं प्रतिपादित जो था उसे क्या फल है वो भाषा का समझा रहे भाषण सर्व विशेष प्रतिषेदेष का प्रतिषेद के माध्यम से अर्थात आदेश नीति थी प्रतिपात आत्म दुर्बोधत्म इसके द्वारा जो आत्मा का श्रुति आत्मात्रीया व्याख्या तत्सव निर्णुदे पुनः पुनः उपायंत्रूपेण उसी का प्रतिपादन करने की इच्छा से जो जो व्याख्या किया कहीं पर अष्टि उनकी देवता आदि हुआ अष्ट ग्रह अष्टातिग्रह अलग अलग प्रकार से फिर तो पंचभूत लिया मूर्त और अमूर्त फिर आगे बढ़ाया सप्तान फिर और बदल दिया अनेक प्रक्रिया अनेक प्रकार सृष्टि का वर्णन करके और आरोप करके उसका अपवाद करना बारम्बार नीति नीति से उसको समझाया गया प्रतिपान करने की इच्छा से यद यदि जो जो व्याख्यान किया गया था सर्व निम्न उन सब निषेद किया जाता है क्योंकि संसार में जो भी ग्राही है वो कैसा है बुद्धि जो कुछ भी है वह जन्म वाला है जो जन्म वाला है वो हमारे बुद्धि का विषय है उसको अपलपति उसका अपलाप करने के लिए बार बार नीति नीति कहा गया अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा आत्मनो श्रुतिहि उपायस्य अजानता उपायत्वेन माभूत अदृशता हेतुना उपायख्यान हेतु के द्वारा कैसे बात कही गई है वह तो समझा शहे नेतृत्ति इत्यादि मंत्र के द्वारा क्या किया गया है आत्मा को अदृश्यता दर्शयतीटि में नहीं है अदृश्य कोटि का है ऐसी दिखाती हुई श्रुति क्या कर रही है तथा उपाय से उपेनिष्ठता अजानता जो उपाय है वह उपेनिष्ठ है यह बात को न जानता हुआ आदमी को समझाने के लिए उपाय तस् उपाय जितनी भी ग्राह्य भूता दृश्य भूता संसार था उसका समान उसकी भी ग्राह्य ग्रहण आप न करें इति अग्राह्य भाव न इस अग्राह्य भाव से रूप हेतु से कारण के माध्यम से निषेध किया जाता है क्योंकि उपाय हमेशा उपेय का बोध करने के लिए है उपाय का निषेध करने से आप उपेय का निषेध नहीं समझना और उपाय में ग्राह्यता आ गया तो उपेय में भी ग्राह्यता आ गया ऐसे ना समझे ये ये सब करना पड़ा है पंख प्रक्षालन न्याय आ पाता पूरे पक्षी कहता है ऐसे बार बार क्यों करना जैसे कोई बार बार कीचड़ में पैर डाले और बार बार धोवे वैसे बार बार आप कर रहे सृष्टि फिर निषेध फिर सृष्टि फिर निषेध फिर सृष्टि फिर, फिर निषेध क्या जरूरत है इसे करने की ऐसे आशंक करने पर कहते हैं अग्राह्य क्योंकि निकाना चाहते हैं जितना भी ग्राह्य है वह जनीमद है बुद्धि का विषय है वह उपाय कोठि में और उपाय कोठि में इनका जो है निषेध के माध्यम से उनकी जो है निषेध मतलब अग्राह्य भाव से हमें आत्मा को बोध कराना गुटिका में दूसरी पंक्ति समझा रही सी बात हो देवावैत्या विना व्याख्यात रूप प्रपंचस्य प्रपंचवैत्य शुरू करके प्रपंच है नाम रूपात्मक जो प्रपंच है यह संपूर्ण दृश्य है इसका व्याख्यान किया क्यों अद्वितीय ब्रह्मात्म मात्र प्रवसायता वह समस्त विस्तार सृष्टि का जो विचार है संपूर्ण विचार का परिवसान है किस बात को न समझने वाला जिसको भाषकर में अचानक कहा ना उसको इन्होंने क्या कह दिया अप्रतिपति मानस्य उल्टा ग्रहण करता है संपूर्ण सृष्टि वाक्य सृष्टि का ही प्रतिपा करने में तात्पर्य समझने वाला मूर्ख आदमी है सृष्टि वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए है ऐसे न जानता हुआ न समझता हुआ जो आदमी है वह ब्रह्म के समान उसको उपाय उपाय प्रपंचमत प्रपंच का वस्तुत्वेन ग्राह्य शंका ब्रह्म के समान ये जगत भी पारमार्थिक सत्य वस्तु है उपायत्व अभिमत इस प्रपंच को भी ब्रह्म के समान अद्वित ब्रह्म के समान इसको भी वस्तुत्व स्वरूप निर्धारण आरोपित प्रपंच इसलिए अशेष विशेष की रही अद्वि स्वरूप निर्धारण करने के लिए आरोपित समस्त प्रपंच का प्रतिशेद करने के लिए श्रुति ने उपाय प्रपंच है, तो है अनुभव करना चाह रहे हैं वह प्रपंच वस्तु तो उसमें नहीं है उपेय सेवाद सद सदा एक रूप क्योंकि उपेयूता जो ब्रह्म है वह सदा एक रूप है कथम तथाविध वस्तु प्रतिपत्ति इसीलिए तथा वस्तु की प्रतिविधि कैसी होगी इत्यादि अजम प्रकाशरण इत्यादि भाष्य के लिए भाष्य में तथ एवं उपायस्य से उपनिष्ठता एवं जानता अब जो उपाय को उपनिष्ठता को न जानने वाला उल्टा ग्रहण कर सकता था उसे निवारण करने की नीति नीति कर दिया और जब समझता है ये सारा जो सृष्टि का वर्णन है वो उपाय है और ये उपायों के द्वारा हमें जानना किसको है उपे ब्रह्म को ऐसे उपेनिष्ठता ही इस समस्त उपायों का है ऐसे जानता हुआ व्यक्ति जानता उपे नित्य रूपत्मी कैसे जान रहा है वो उपेयता ब्रह्म व नित्य है और एक वाला है बाह्यभ्यम अजम आत प्रकाशित स्वयं उसके प्रति की से जब चिंतन करेगा तो क्या होता है उसके प्रति यह अच आत्मतत्व स्वयं माध्यम से नहीं साक्षात ये सा कोई साधन की जरूरत नहीं किसी के स्वयं ही प्रकाशित होता है समारोपित सर्वस्व निषेधा देव समारोपित संपूर्ण निषेध होने से स्वातंत्र निश्चित रूप इनमें का अभाव निश्चय हो गया। आरोपित सर्पादि है वो अधिष्ठान से भिन्न उनका कोई सत्व नहीं होता ठीक उसी प्रकार से उपाय से मूर्ताधिर उपाय जो मूर्त अमूर्त संपूर्ण रूप नामात्मक प्रपंच है विद्युतीपद्य ब्रह्मण सूपर जो ब्रह्म का सदा एक रूपत्त, और सदापूटस्थ स्वभाव जानता, जानता हुआ व्यक्ति के प्रति तर उत्तमस्कारिणूस उत्तम के प्रति स्वयम अन्य अपेक्षा मंत्रेण अन्य अपेक्षा अंतरे अन्य मन के अपेक्षा के बिना विशेषण प्रकाशी भोती जो आत्मतत्त्व है उक्त विशेषणों वाला जो प्रकाश रूप में था पहले छिपा हुआ था अब प्रकाश रूप को प्राप्त कर जाता है आत्मतत्व अजम अद्वितीय परमार्थभूतम या सिद्ध कर दिया तो तत्व अज है, है, तो है। परमार्थ तो तो स्वरूप और द्वैत तो माया तो है, यह भी आपने कर दिया। इसी में एक और हेतु सिद्ध करने के लिए करे ते हेतु सतो ही माया जन्म युजते न तो तत्व तत्व जायते ये माया से ही सत वस्तु का जन्म हो सकता है ही क्योंकि माया जन्म माया से माया के वजह से माया के माध्यम से ही माया ही आपको वह सत आत्मा से जगत उत्पत्ति को दिखाती है नहीं तो सब का जन्म नहीं होता सब का जन्म या से जन्म ये सारी चीजें माया से ही दिखा दी जाती है जते नत्वतः तत्वतः तत्वतः कभी जनव न आत्मा का जन्म है न आत्मा से किसी का जन्म है दोनों ही नहीं पंचमी जन सब का जन्म दोनों ने करना है माया से सबसे जन्म सबका जन्म दोनों होता है वास्तव में नहीं हो सकता और जिन लोगों के मत में सद वस्तु का भी जन्म मान लिया गया तत्व तो चाहिए जिन मत वस्तु लोगों के मत में सद्वस्तु का जन्म तात्विक होता है उसके मतानुसार भी उत्पत्तिशील होता है जातम तस्सी जाए जिसका स्वभाव उत्पत्ति है उसी की ही उत्पत्ति मानी जा सकती है जन्म होता है परमार्थ सत्य तो अजन्म अद्वैत तत्व का ही क्योंकि पारमार्थता सत्य जो जन्म है है उसका कभी जन्म नहीं हो सकता जातम तस्वीर जो जातम यहां भाव में है, उत्पत्ति स्वभाव वाला जो वस्तु है वही उत्पन्न हुआ करता है क्योंकि वहां पर नाभव विद्य थे सदा अभाव सत नहीं हो सकता और असत से कभी सबकी उत्पत्ति भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसका माया के द्वारा ही जगदाकरण जन्मयुक्तमानी अंतिम भंग थी यदि सदा सद एक रूपम सदा सत्यूप है त जगदाकार ने जन्मितम उसका माया के द्वारा ही जगदाकार से जन्म माना जाता है माया दुर्निरुपार्थ समर्थन पटीय परमार्थ तस्तु एक रूपम अनेक रूपतया नोत्पत्तम पारयती विरोधार्थ माया यहाँ दुर्निरुपार्थ समर्थन पटीय और माया कैसी है क्या भाई सत्वादि के रूप से वो निर्वचन उसका विधि कर सकते दुर्निरुपक अर्थ समर्थन पटीय ऐसे अर्थों को भी दिखाने में सामर्थ्य कुशल है यह माया उस माया का निरूपण नहीं कर सकते लेकिन वह सगल पदार्थों को दिखाने में अत्यंत समर्थ और कुशल है अघट घटना पटीय से माया कह तो दिया गया, गया। इसलिए परमार्थ वस्तु तो एक रूपम अनेक रूपत्या नोत्म पा परमार्थता एक रूप होने से आत्मा को अनेक रूप करना किसी की भी संभव संभव नहीं है क्योंकि वह विरोध हो जाएगा ब्रह्मी व पर जगद आत्मा न जा वादियों के मत में यह आत्मा जब ब्रह्म है वही वास्तव में जगद रूप पैदा हो गया मान लेते हैं तस् जस से जाए मानत तो प्रतिज्ञाया वह तो अज होता हुआ जायमान है ऐसी जो प्रतिज्ञा है अतः और उत्पन्न की पुनरुत्पत्ति, पुनरुत्पत्ति, पुनरुत्पत्ति पुन कहते जाओगे, तो फिर अनवस्त्र दोष हो जाएगा इसे उनके मत में तो असंभव ही है जगत उत्पत्ति अद्वैतम आवेद य श्रुतिया इसलिए अद्वैत को प्रतिपादन करने के लिए आयु हुई द्वैत को निषेद करने वाले के के द्वारा को लेकर सब द्वितीय आत्मा ही है ऐसा कोई श्लोकाक्षर कथना भाष्यकार करते हैं भाष्य श्रुति वाक्यशत सबायाभ्यजम आद तत्व नियम क्योंकि सैकड़ों श्रुति कथन किया और नही बात सैकड़ों श्रुति वाक्यों के द्वारा हम निश्चय कर चुके हैं युक्त निर्धार्य थे युक्ति से पहले श्रुति युक्ति लाया फिर श्रुति फिर युक्ति फिर दोबारा श्रुति के आधार पर पूर्व कार्य से आप नीति नीति के द्वारा सिद्ध किया इसीलिए अब हम क्या करेंगे दोबारा नीति नीति श्रुति से युक्ति भी उपस्थित करा गए इस कारिका से युक्तिया दुनर्निर्धारित है तत्रे सदा अग्राह्य में चेत वहां पर यह आशंका पूर्व पक्ष करना चाह रहा है पूर्वार्ध पर क्या कहना चाहता है यदि वह आत्मा सदा अग्राही है फिर तो असत ही है है ना जैसे ख सदा सदाग्राही है सदा सदाग्राही है श -श सदा सदाग्राही है वंद्यापुत्र। सदा आत्मा भी सदाग्राही है फिर आत्मा भी वंद श्रृंग आदि के समान अत्यंत सत्य है ऐसा पूर्व पक्षी कहता है आपके कथना अनुसार न लगता है सदा सदाग्राही होने से यह आत्मसत्व तन्न। ऐसे नहीं कहना क्यों यदि वास्तव में आत्मा अत्यंत सिद्ध होता उस पर कार्य ग्रहण कैसे होता यदि पर्दा ही नहीं है तो चित्र कहां से दिखेगी आप और चित्र दिखाई दे रहा है का मतलब कोई ना कोई पर्दा जरूर मानना होगा और, और पर्दे का नाम ही आत्मा है निष्पर्य जगत पर चित्र दिखाई दे रहा है कार्य ग्रहणा तो दे दिया कार्य ग्रहणा कार्यलिंग का अनुमान से आत्म तत्व को कारणत्व ना भी अधिष्ठानुरूपी हम निश्चय कर सकते हैं इसलिए शान आदि के समान यह अत्यंत अप्रामाणिक नहीं है प्रमाणा भाव युक्त है ऐसा और प्रमाण भाव होने से प्रमेय भी नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते उसका तो निर्णय किया सकता है असत्य तो की आशंका नहीं होगी उसको समझा दृष्टा से यथा सतो मायाविनो, विद्यमान मायावी क्या होता है माया जन्म कार्या विद्यमान मायावी के द्वारा अपनी माया से अनेक प्रकार जन्म, विशिष्ट दिखा दिया जाता है। मायावी नहीं है क्या मरा मायावी से कोई भी माया अपनी वस्तु को उत्पन्न कर दिखाने जा सकता जिंदा जो मायावी खड़ा हो और होश में हो स्वस्थ हो सब तरीके से वही अपनी माया से विभिन्न प्रकार वस्तु बना के दिखा सकता है माने विद्यमान माया भी ही अपनी माया से जिस प्रकार वस्तु को उत्पन्न करके दिखाता है उसी प्रकार विद्यमान आत्मा से ही माया क्या करेगी अनेक प्रकार जगत दिखाएगी ना पड़ेगा एवं जगतो जन्म जगत जन्म कार्यम गृह इव परमार्थ संतम आत्मान जगत जन्म मायास्पद अवगमती इसी प्रकार से जगत का जन्म रूपा जो कार्य है जन्म रूपा कार्य मायाव्य प्रदर्शित वस्तु के समान है गृहमाण जो सबित हो रहा है और माया मायाविनम माने मायाव्य के द्वारा दर्शित अपनी माया से दर्शित वस्तुओं के सम्मान यह जगत का जन्मवादी जन्म स्थिति लय रूपा कार्य है वह भी परमार्थ संतम आत्मान परमार्थ रूपेण विद्यमान जो आत्मा उसी आत्मा का से जगत जन्म मायास्पद गति जगत का जन्म माया मायाश्रित होकर के मालूम होता है मायावी का परिणाम ही नहीं मायावी तो वैसे वैसा है ना, माया भी तो वैसे का रहता है उसके माया से सारा जन्म होता रहता है उसकी ही माया से उत्पन्न होकर उसी के माया में आशक्त है उसी के माया में लय भी हो जाता है इसलिए वो वैसे, वैसे, वैसे, वैसे रह जाता है उसी पर आत्मा में और आत्मा से आत्मा का ही जन्माली के रूप में ना कौन दिखा रहा है दिखाती है और सब कहा रहते हैं माया में रहते हैं और कहा लय हो जाएंगे माया में ही लय हो जाएंगे हिम्मत हम अनुमान दे रहे देखो आनंद नीचे से तीसरी पंक्ति सप्तान कार्य संप्रति बलव पक्ष बना लो विम क्या होगा जगत ये विवाद जगह कैसा है किसने वाला है ये साध्य ये मतम ये पक्ष है उस पक्ष में आपने साध्य क्या बना दिया सद अध जैसे दृष्टान क्या होगा विवाद स्प्र क्या है दृश्य मायाव्य के अंदर गया दि कबूतर वगैरह बना देता है ना वह प्रमाल बना देता है तो क, जी जो बनाया गया है वो वो कैसा है वो? सद्वस्तु उसका अधिष्ठान। क्यों? वो होने से। इस दृष्टान में आप ले लो फिर अब लगाओ जगत में जगत सदरूपी आत्मा उसका यह उसका अधिष्ठान क्यों ये जगत कैसा है कार्य होने से प्रतिबंधित दृष्टान्त मायावी का दृश्य के समान माया निर्मित वस्तु के समान मायावी के प्रदर्शित निर्मित वस्तु के समान ऐसा अनुमान यहाँ प्रस्तुत हुआ सतो ही विद्यमान आप कार्यका में जा रहे वाषिका ही मन यदा मन विद्यमान सत शब्द विद्यमान क्योंकि जो विद्यमान कारणा विद्यमान कारण से ही माया निर्मित हस्त्यादि कार्य जैसे मायावी जो विद्यमान कारण है वो क्या करता है उसी के अंदर विद्यमान माया से निर्मित हाथी घोड़ा आदि कार्यों के समान समझो जगत जन्म जते जगत का जन्म कथन होता है न असत कारणा असत कारण से कभी उत्पन्न नहीं हो सकता सत मान विद्यमान कारण से ही कार्य उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है विद्यमान कारण से कभी कोई कार्य उत्पन्न होता हुआ देखने को नहीं मिलता जैसे मायावी का विद्यमान और मायावी होने, माया होने से नहीं होगा ना जैसे आगे मायावी का बेटा भी मायावी कह दिया जाएगा पंडित का बेटा पंडित ने ना पा जा कुछ नहीं ऐसा नहीं मायावी हो और उसके पास माया शक्ति भी तब वही मायावी विद्यमान मायावी अपने में विद्यमान माया शक्ति से दोनों विद्यमान होना चाहिए मायावी भी विद्यमान हो और उसमें माया शक्ति भी विद्यमान हो तब उस माया शक्ति से वह जिस प्रकार वस्तुओं को निर्माण करके दर्शाता है उसी प्रकार से विद्यमान आत्मा से विद्यमान उस आत्मा में विद्यमान जब माया के द्वारा यह सारा जगत व जन्म कार्य दिखाया जाता है न तो तत्वतः कार्य का न तो तत्व आत्मनो जन्म युज्यते अतः तत्व से जन्म या आत्मा का जन्म दोनों ही बात नहीं हो सकता युक्त तो नहीं है अथवा पूर्वार्थी दूसरे ढंग से व्या क्या कर रहे हैं अथवा सतो उन्हें तो विद्यमान से वस्तु प्रज्वादे सर्वाधि माया जन्म युज्यते अत विद्यमान जो वस्तु कौन रजवादी अधिष्ठान का ही सर्पादि के समान माया के द्वारा जन्मयुक्त समझो प्रजुर्व्य में क्या है अविद्या है वो अविद्या से सर्प उत्पन्न हुआ शक्ति प्रतिष्ठान का आवरणीभूत अविद्या से रजत उत्पन्न हुआ उस आत्मा का आवरणूता जो माया से ही जगत उत्पन्न हुआ यथा तथा जिस प्रकार से यह है उसी प्रकार से क्योंकि रज्जु रज्जुगृहित नहीं हुआ ना अग्राह्य रजु रज्जु ही क्या हो गया सर्पाकार ने दिखाई दिया जैसे अग्राय है आत्मा इस समय हम लोगों को तो वही आत्मा हमें जगत रूपये दिख रहा है जैसे अग्राह्यप सतय अग्राह होने में शासक नहीं समझना अग्राही होने पर भी वो आत्मा विद्यमान है सत्य है माया जन्म रज के समान जग रूपेण माया से उसका जन्म युक्त युक्त समझना चाहिए करें आ, एक नंबर टिप्पण जैसे पूर्व में है वैसे यहां भी लेने के लिए कह रहे हैं दो विभक्ति अपने न पड़ेगा विभक्ति दयाम व्याख्या पंचमी पक्ष के दृष्टानतेमित पक्ष षी पक्ष दोनों लेना पड़ता है और अगले कार्य का शब्द आएगा वहां भी दोनों पक्ष लेके घटाना असत सेजन या या काजन दोनों ही नहीं हो सकता न तो तत्व जन्म भाषकर इसलिए कहते हैं तत्व ही आत्मा का जन्म कभी नहीं हो सकता आनंदगी स्पष्ट कर रहे हैं दूसरे पंक्ति था जन्म रज्जु का सर्पधारा इत्यादि जो जन्म है वो माया तथे अग्राह्य उसी प्राही होने के बावजूद भी सदरूप से आत्म तत्व आत्म तत्वगा जगद आत्मना जन्म माया प्रयुक्तम जगत रूपण जन्म माया प्रयुक्त ऐसा समझो क्योंकि जन्म रहित जन्म व्याघत जन्म रहित वस्तु का वास्तविक जन्म मानना व्याघत हो जाएगा जन्म ना इसलिए तात्विक नहीं है इससे क्या निष्कर्ष फायदा हुआ तब उसको कथन करने जा रहे हैं। यस्य पुनः परमार्थ सद अजम आतु तत्व जगद जायते वादिनों और जिन के मत यश्यो मते जिनवादियों के मत में जो पारम है सत्य है आज है ऐसा बोलते है वो लोग आत्मा को फिर भी वो आत्मा ही जगत पाया परिणाम हो गया मान लेते परिणाम वाद है ना राम कर तो लिया ब्रह्म गई परिणाम हो गया जगत ऐसा मानते दूध जैसे धी हो गया ब्रह्म जगत हो गया ऐसे लोग को ले यदि भी हो तो बाद में हुए इससे पहले भी ऐसे चर्चा वाले थे लोग इसलिए कार्य का कार्यक्र है इस बात को वे जो जिन लोगों के मत में परमार्थ सब अज होता हुआ भी जो आत्मा है वह जगद्रूप उत्पन्न होता है मानते हैं। नहीं तस्याजन शक्तिम इन उनके मत में ऐसा कथन करना उचित नहीं होता क्योंकि अज है और उसका जन्म भी हो यह नहीं हो सकता क्यों विरोध क्योंकि परस्पर वृद्ध बात है अज हो और उसका जन्म भी हो तथा तस्था जातन जायता इसलिए इसका उनके मत में अर्थत हुआ उत्पन्न की ही पुनः उत्पत्ति कथन कर रहे हैं, हैं। जातम जायते यदि तथा अनवस्था जाता जाय माना फिर तो अनावस्था दोष होगी जो किसी कारण से उत्पन्न हुआ था उससे यह उत्पन्न हुआ और इससे फिर दूसरा दूसरे से तीसरा नहीं ये तो धारा चलती रहेगी कार्यकार कोई अंत ना आदि न अंत पकड़ में आएगा फिर तो भाई अनवस्था दोष ग्रस्त हो जाएगा जन्म संपत्ति ऊर्धत जन्म की संपत्ति के ऊर्ध में भी और जन्म संपत्ति के पूर्व का भी कारण कारण कारण ढूंढ दे जाओ वो किस जन्म हुआ उसका कि जन्म किससे उसका जन्म किससे हुआ है न लोगों को भी ये समस्या होती है ना यहाँ तो रहेगा नहीं अरे आप मोल आपने आपको वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न है अरे वशिष्ठ ऋषि कब पैदा हुए? उससे जो उनका बेटा कौन गना मालूम है उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा, बेटा, बेटा, बेटा कितने लाखों हो गए हैं तब आप पैदा हुए गए हो सब याद रहता है क्या नहीं रहता अभी साथ गिनना जब कहेंगे तो साथ नहीं गिना पाते पिताजी का नाम याद है कई दादा का नाम भी पता नहीं दादा का नाम भी बता देंगे फिर परदादा का नाम बहुत लोगों को मालूम ही नहीं पिंडदाना जी तो क्या प्रपिता मिता मरा प्रपिता मैसे विशेषण से परोता पर पर पर पर मैसे सब प्रयोग कर देते हैं जो भी हो हम नाम जानते नहीं उनको हमने ऐसे कहना पड़ता है तो ये जो परंपरा है उसको किस उत्पन से उत्पन्न उत्पन्न मानेंगे आप वो किस उत्पन्न वो किस उत्पन्न हुआ अनावस्था होगी वहां पर फिर आगे में भी इससे वो उत्पन्न होगा फिर तो उससे वो उत्पन्न तो उत्पन और आगे आगे दोनों तरफ अनवस्था ग्रस्त है तस्मात इसलिए हमारा वेदांतम सिद्धांत यह है अजम एकम ये वात सिद्धम समस्त जन्म माई को नातेम एव अक सतकार ही कार्य होता है यह आपका व्याप्ति ठीक नहीं क्योंकि बौद्ध लोग अगर खड़े हैं तो क्या कह रहे हैं असत्य जन्म होता है ये तो कह रहे ना नहीं है क्या है पहले तंत्र में पट नहीं था अब पट पैदा हो गया ऐसे मानते पट नहीं था अब पैदा हो गया असत्य था पट इसे सत कारण से ही कार्य पैदा होगा सब पूर्व में कार्य मिट्टी न व्यापी सदादी भी असद सदम अपने द्वारा असत से भी सत का जन्म का कथन किया है स्वीकार किया गया है ऐसे आशंका करने पर जवाब में हुआ असतो माया जन्म तत्व तो नई पुत्रन पुत्र माया वापि जायते असत पदार्थों से असद वस्तु का या असद वस्तु से सब वस्तु में जन्म आप माया से भी कथन नहीं कर सकते तत्व तो दूर की बात है माया से भी जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता वहां तत्व तो उत्पत्ति कैसे होगा नहीं हो सकता है ना जिस अधिष्ठान में या जिस कारण से आप माया से भी कोई चीज को नहीं दिखा सकते हो वह वास्तविक उत्पत्ति कैसे दिखा देंगे माया तत्व तो वही जन्म असत्से से या सत्य या सत्यम्य माया के द्वारा जन्म या तत्व जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार जिस प्रकार से वंदा स्त्री से वंद पुत्र का न माया से पैदा किया जा सकता है न तत्व उत्पन्न होता है वंद्र तत्व न माया वापी जायत य था ये दृष्टांत ये तो हुआ था वो सारा कृष्ट वंश का नाश का कारण ही यही हुआ है ना असत था न कारण वो पुरुष लोगों ने स्त्री का वेश पहन के गर्वणी का कपड़ा सब पेट लंबा चौड़ा बना करके चले गए तो असत था वो गर्भ असत गर्भ से पुत्र कहां से पैदा होगा उसी उसी से से यादव वंश का ही नाश बात है वो। उसी से तो मूसल निकला ना है। मूसल निकला निकला ना वही वही बना फेंक दिया गया था घास बना का नाम का घास तलवार मार डाले सभी ये विधवंश का ही कहानी जायते जायतेम वा नासत पहले बता भाष्यकार असतवादी नाम असतवादियों के जो सिद्धांत है असत मे अभाव अभाव का ही माया तत्व तो वन्म उनके मत के अनुसार जो था अभाव से वह हमारा कहना है माया से या रूपेण, रूपेण रूपे किसी भी प्रकार से भी जन्म हो नहीं सकता क्यों ऐसे संसार में कहीं भी कोई दृष्टान आपको नहीं मिलेगा कहीं देखने को नहीं मिलता कि निस्वरूप वाले से स्वरूप उत्पत्ति कहा से होगा क्यों इसमें कोई स्वरूप ही नहीं है जिसे वहां से कोई कार्य कार्य उत्पत्ति नहीं कहा सकता नहीं वंद माया तत्व से वंद्या का पुत्र रूपेण माया से यह तत्वता उत्पत्ति नहीं होती तस्मात असतवाद दूरत अनुपन्न इसलिए असतवाद दूरत ही अनुपन्न हो गया ऐसा समझो असत से कार्य उत्पन्न होता है ऐसे जो आपको कहना है वो उचित नहीं होगा सदवाद माया संभव थी माया के माध्यम से सद्वाद ही संभव है असतवाद संभव नहीं है कार्य कांड निरूपण संभव नहीं है कार्य का निरूपण करना असद्वाद में बिल्कुल संभव नहीं है सत तत्व से जन्म सत का ही असत तत्व से ही और सत में ही माया के द्वारा किस वस्तु का जन्म हो सकता है इसे प्रमाण क्या है आपका अपना स्वप्न ही प्रमाण इसके लिए अगला कार्यकार बोरा है तथा स्वप्ने दया स्पंदते स्पंद माया तथा जागृत द्वया भाषम स्पंद सार मन सारा मन का खेल मने वारण बंद मोक्ष इस बंधन और मोक्ष कारण कौन है मन ही है यथा स्वप्ने जैसे स्वप्न में क्या हो रहा है माया के द्वारा ही आपकी अपनी वासना जैसी तो थी वासना थी वो अविद्या में पड़ी हुई थी अविद्या में विद्यमान वासनाओं को लेकर अविद्या की सहायता से ही माया की सहायता से ही आपका मन व सारा संसार बनाकर व्यवहार करता है स्पंदते कर दिया टिप्पण कर परिणाम है और उसकी भी हो रही है माया के द्वार मन ग्राही ग्राहक रूपेण द्विया भाषा मन द्वित क्या है वहां पर ग्राह्य और ग्राहक दो चीज होती है वहां भी अनेकों लोग होते हैं ना ग्रहण करने वाले और अनेक ग्राही वस्तु भेदात्मक जगत को आप वहां पर प्रकाशन कर लेते हैं इसको कहते द्विया भाषम गाय ग्राहक रूपेण द्वय आकार द्वय रूपेण आभासम माया स्पंदते माया के द्वारा ही प्रती हो रही है माया के द्वारा ही परिणाम हो रहा है यह मन के माध्यम से ठीक उसी प्रकार से मन ही माध्यम यहां पर भी है भास से स्पृत होता है वैसे जागृत काल में भी जागृत में भी यह मन ही माया से नाना रूपों में स्पृत होता हुआ ग्रात भेद रूपेणा परिणाम प्राप्त होती हुई माया को प्रकाशन करता हुआ अनुभव करता है भाष्यम कथम पुनः सतो माई वोचन सत सत्से ही और सत का ही अरे तो जीवन तो खुद के रज्जो यथाज्वा सर्प रज्जुपेण अवेक्षा सन एवं मनमार्थ विज्ञप्ति आत्मूपेण अवेक्षा त सद ग्राह ग्राहकूपेण दया भागते स्वप्ने माया में विकल्पित सर्प कैसा है कैसा हो गया विकल्पित है? क्योंकि वास्तव में रज्जू रूप आप नहीं देख रहे रज्जु का सर्प अनुभव में आ जाए फिर सब दिखेगा क्या सर रज्जु रूपेण अविकमाण सन ऐसा होते हुए ही आप रज्जु में सर्प सर्पिकल्प देखते हो एवं इसी प्रकार से मन हाँ, मन ने क्या किया जो परमार्थ विज्ञप्ति रूप आत्मा है उस आत्म रूपेण अपने अनुभव नहीं किया होते हुए आपने इसलिए ग्राय ग्राहभा दे ग्राय ग्रह के रूप में द्वैता भाष स्परित हुआ स्वप्न में यदि वह आत्मा ग्रहण हो जाए तो ग्राय ग्रह का भेद नहीं रहेगा माया सर्प विद्या से हुई ऐसे माया के द्वारा अपने स्वरूप में जो अगृत रहा मन ने माया की सहायता से ग्राही ग्राहक भाव को देखता है तथा ठीक उसी प्रकार से तदवेव माया अधीन होकर के मनस्पंदरम अवस्तुभूत जागृत वस्तु जागृत ग्राही ग्राहक भाव भेद जागृत मन जागृत स्पंदते माया मन माया सहायता से माया के अधीनों करे मन ही स्पंदन को प्राप्त मनस्पन राम अवस्थु को तुम ज्योति तुम युव आकार कहते हैं वास्तव में अवस्थु है ये ये बताने के लिए भाष्यकार ने युव शब्द का प्रयोग किया है